नमस्कार आइए रेडियो पिमपरी का अब दूसरे भाग में हम लोग जो जजेस आए हैं उनके परफॉर्मेंस भी हम सुनने वाले हैं आप सुन रहे हैं रेड नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, रहो अबो सर आइए दो मिनट मैं चाहूंगे एक छोटा सा हमारे सभी पार्टिसिपेंट को <laughs>

एक बार जोरदार तालिया हमारे संगय था रशीद हर्षद और यहाँ पर सिस्टम पर है साउंड सिस्टम पर श्याम एंड सुनील सुनील एंड श्या आप बोलो मैं कितना लोग को बोलेगा इतना फ्रेंड्स हो जाएगा तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा अच्छा सारे <laughs> फ्रेंड्स बन जाएंगे तो काम ही से अच्छा अच्छा ओके ओके हैप्पी फ्रेंडशिप डे फॉर ऑल सर

ये माइक आपके हाथ में जा रहा है अब आप इनको संभालो, दो बात कर बच्चों को मैं पहले तो आप सबको नमन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ईयर फॉर दिस वहायता और आपका जो तालीम आपकी तालीम वो इन बच्चों को बहुत इंकरेज करते हैं और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा पेड़ जब आप सब ने अच्छा गाया आप अगर सुन ले लेते एक बार आराम से

उनसे सुर ले रहे तो आप बहुत अच्छा गाते हैं सही क्या नहीं खाली थोड़ा सा थोड़ा वेट करना था सुर समझ ले जैसे वो स्केल देंगे और वो समझे तो आपको बहुत मजा आता खैर मैं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे दो जनरेशन से हम म्यूजिक और शायरी और इस काम में लगे हुए मेरे मामा है हसरत जयपुरी मेरे डैडी बहुत फेमस पोइट है उनका मैं गाने गाऊंगा मेरे डैडी है सरदार मलिक मेरे बड़े भाई का नाम है अन्दू मलिक

और अब हमारे बच्चे अरमान मलिक अमाल मलिक आदर मलिक कशिश मलिक ये सब इसी फील्ड में हैं। आप सबका प्यार रहा तो शायद सब सक्सेसफुल हो जाएंगे थैंक सो मच इस पे बात करते हुए एक शेर मुझे एक पोइट्री याद आती है जो मैंने आज रेडियो पर कही थी यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों रहना संभल कर सब कुछ बिकता है दोस्तों रहना संभल बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर

सच बिकता है झूठ बिकता है बिकती है हर कहानी तीन लोगों में फैला हुआ है फिर भी बिकता है बोतल में पानी कभी फूलों की तरह बच जीना जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे जीना है तो पत्थर की तरह जियोग जिस दिन तराशे गए उस दिन भगवान बच जाओगे जब हम आ रहे थे मौपे से तो ये बहुत सारे गीत बजे तो पता चला ये सब गीत

हमारे घर के ही है एक गीत बज रहा था वो वो मेरे मामा ने एक बहुत बड़े म्यूजिक जाने पर लिखा था उसके बोल थे जिंदगी एक सफर है सुहाना उसकी कुछ लाइन मैं आपको सुना देता हूँ

जिंदगी एक सफल

माहौल आगे बढ़ाएंगे मैं दो लाइनें में और कहना चाहता हूं एक बहुत बड़े पोइट है हमारी कंट्री के जो अब है बहुत सालों में उनके गुजर थे और उनका नाम था साहिर लिद्यनवी अगर जिंदगी का रहस्य उन्होंने चार लाइनों में कहा था मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया दो लाइनों में उन्होंने उनकी एक सिंपल पोइट्री थी बर्बादियों का शौक बनाना फिजूल था

पर का जश्न मनाता चला गया जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया जो खो गया उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जा, मैं जिंदगी को मुकाम चला। गया। सिंपल पोइट्री बहुत मशहूर गाना था ये मगर इस गाने की आठ लाइनों में जिंदगी का फलसवाद मौजूद है थैंक यू वेरी मच लिट इज आपके सामने

चलिए बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा ब्रेक आपने अनुभव किया है आप सुन रहे हैं रेडी मोदी 90.4 नाइनटी पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन को आप सुन रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप हमारे सीनियर ग्रुप रेडी हो जाए सीनियर ग्रुप रेडी है एक बार हाथ ऊपर करिए सीनियर ग्रुप एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ओके एक बार जोरदार तालियां इनके लिए चलिए पहला नाम किसका नू मैं

आयशा आयशा बहुत बहुत आपका स्वागत है सीनियर ग्रुप में आप पहले पार्टिसिपेंट हैं। आयशा का क्या मतलब है मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कोई बताएगा कौन बताएगा आयशा का मतलब क्या है आयशा का क्या मतलब होता है इनको पूछते हैं अपने तो को मालूम मालूम नहीं आयशा का मतलब क्या है बताओ इनको हाँ

वह डॉल है डॉल नहीं समझे आप जोरदार तालियां बजाओ डॉल के लिए आप सुन रहे हैं नंबर 90.4, नाइनटी पॉइंट सुख देते रहो <स्थाथ>

सुना है सिंगिंग का और का सीनियर का पहला तालिया और इस बीच में हमारे कोल्लापुर से दीदी आई हुए सुनंदा दीदी जी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है इस रेडियो प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ पिमपरी चिंसव

गोवा से भी लोग आए हुए हैं गोवा से शोभा दीदी भी शोभा बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आप आए हैं आपका दिल से स्वागत है एक बार सुनंदा दीदी और शोभा दीदी और करुणा दीदी के लिए तबला हो जाए रशीद भाई बढ़िया बजा दीजिए उनके स्वागत में

और आप यहाँ पर जगदम्बा भवन के डायरेक्टर हैं और गल्लापुर जोन इंचार्ज हैं आप बहुत सारे छोटे बड़े और हमारे जैसे लोगों को आप संवाद लेते हैं और अपना जो है इस रास्ते में सही पे चलने के लिए आप प्रेरणा देते हैं थैंक यू सो मच आपका स्वागत है चलिए दूसरे नंबर पे शिल्प वाची है शिल्प वाची के लिए एक बार जोरदार तालिया क्लासिकल संगीत में इन्होंने भी कुछ किया है तो बहुत ही अच्छा एक

मराठी गीत आपको सुनने को मिलेगा अब तक हिंदी गीत आपने सुने हैं लेकिन एक सुंदर मराठी भक्ति गीत आप सुनेंगे जी से स्वागत है आपका

आवाज जाना चाहिए कहते हैं सुनंदा दीदी, दीदी, दीदी शोभा करुणा इतने बड़े-बड़े जो जो जो बैठे उनके उनके लिए लिए सलाम और उनके लिए दो लाइनें कहना जो कुछ होया था। जो कुछ था था वो मेरी नादानी थी और जो कुछ पाया मैंने वो भगवान की ईश्वर की मेहरबानी है मेरा ईश्वर के साथ कुछ ऐसा सुंदर रिश्ता है मेरा

के साथ कुछ ऐसा सुंदर रिश्ता है ज्यादा मैं मांगता नहीं कम वो देता नहीं आप में है 90.4 सुनते रहो रहो, रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे हम बुलाना चाहेंगे ओमवै नाम बताइए तीसरे नंबर पे कौन है तेजस ये एजस क्या बात है तेजस स्वागत है आपका जल्दी जल्दी आइए तालियों के बीच में

तेजस का क्या मतलब होता है कौन बताएगा सूरज सूरज सूरज अच्छा बहुत विशाल लोग बैठे हैं मैं खाली खालीपुर प्रश्न पूछ रहा हूँ

ंगे जिनका नाम है लीलावती सुधा जोरदार तालियों के साथ लीलावती का स्वागत है

बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा देश है हमारा What? ऐसा देश है हमारा इस बीच में मैं बुलाना चाहूंगा प्रताप हजारे आइए आपका स्वागत है, आप है। फेस का। ये कार्यक्रम आप सुना है और हमारे बीच में आप जो परफॉर्म करने वाला है प्रताप हजारे बहुत ही अच्छा आवाज है बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस उन्होंने अपने कॉलेज में जब फाइनल राउंड हुआ था फर्स्ट विनर रह चुके हैं

जस्ट थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपने भक्ति गीत सुनाया और जन्माष्टमी का गीत सुनाया अच्छा लगा के अनुसार आगे बढ़ते हैं आपको ब्रेक अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है तो तालियत का बजा मेरे को समझ में आ जाएगी अच्छा लग रहा है तो चलिए एक ब्रेक में बहुत ही सुंदर जो है फ्लैमिंग को नाम सुना है आपने डांस का सुना है कि नहीं

थोड़ा जोर से बोला हाँ करके मेरे समझ में कम आता है ना इधर तो क्या है वो डांस आपको अभी अनामिका जो है हमारे बीच में वो डांस डांस प्रस्तुत करेगी और ये फ्रांस का है जापान में पॉपुलर हुआ और अभी पूरे वर्ल्ड में यह पॉपुलर है और बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस हमारे बीच में लेकर आ रही है मुंबई से अनामिका अनामिका बहुत, बहुत बहुत आपका स्वागत है और यह डांस जो है

एक अलग पहचान अपनी रखती है और पूरे वर्ल्ड में जो है इस डांस को लोग बहुत पसंद करते हैं तो वो स्पेन का जन्मा हुआ हुआ जापान में हुआ। अब पुणे पिंपरी चिंचवड भोसरी में आपके बीच में अंकुश राव लां ऑडिटोरियम में होने जा रहा है अनामिका आइये आलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है वो सीधे परफॉर्मेंस के साथ

आपसे ढूंढना चाहेगी अनामिका और मुंबई और एक बहुत खास बात है इनमें मुंबई में एक ही स्कूल है जहां पर बैलेट डांस भी सिखाते हैं वहीं से इन्होंने सीखा

फिर विदेश में गई वहां पर भी सीखा और फिर जब आई तो जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया था उसी स्कूल में इन्होंने टीचिंग का काम शुरू किया है अब जब ये खुद बच्चों को सिखा रही हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और चाहती हैं कि इसी तरह बच्चों को मैं सिखाकर अपनी खुशी को बढ़ाते जाऊं ये उनका एम है तो चलिए जिन्हें अपने काम से प्यार है वो अपने जीवन को संवार लेते हैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो वॉइस ऑफ पिंपरी चिंचवर फेज वन में

कसाय okay.

कलू बिजली ने गुस्से में नहीं

फॉर्मेंस बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए क्योंकि ऐसा डांस आप नहीं कर सकते हैं <laughs> सिर्फ अनामिका कर सकती है लेकिन आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छा प्रैक्टिस होगा तो ऐसा कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल आपका शरीर हो जाता है और अनामिका थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और एक खास बात अनामिका के बारे में बताना चाहूँगा उनकी मम्मी भी यहाँ पर आई हुई है उनको लेकर आई है मुंबई से

और ये दोनों ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और अपनी विशेष सेवाएं देते है रहते हैं और जब भी उनको सेवा का मौका मिलता है खाली आप एक फोन कर दीजिए मुंबई से यहाँ पर खुद चलकर आते हैं और परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो जोरदार तालियां होना चाहिए आपसे जिनका रेडियो वॉइस ऑफ फेज वन वो जी ने कहा आदिति

आ ये आदिति गीता माता कॉलेज से वहां पर एक सुंदर फिनाले राउंड हुआ था जिसमें करुणा दीदी भी आई थी और इन्होंने इनका सुना है गाना और अभी रेडी वॉइस ऑफ पंप्री चिंचवड़ में परफॉर्म करने जा रही हैं तो आदिति आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सुन रहे हैं रेडियो माध नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो थैंक यू सो मच

हेलो um,

चलिए आगे बढ़ते हैं मानसी सुनते रहो अच्छा लग रहा है और हमारे सारे कलाकारों के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा अगर कोई आप पर संदेह करे तो टेंशन में मत आइए क्योंकि सोने पर सोने की शुद्धता पर ही संदेह किया जाता है लोहे की नहीं मानसी ओके

बहुत शुक्रिया महेश शर्मा जी आप बताएंगे विद्या चौधरी बड़ा अच्छा नाम है विद्या चौधरी तो चलिए विद्या चौधरी हमारे बीच में आ रही है और विद्या से क्या क्या याद आता है किस देवी का नाम याद आता है सभी लोग एक साथ बोलेंगे विद्या से किस देवी का नाम याद आता है

बहुत हुशार लोग बैठे मेरे सामने मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं

बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। अंजलि मालकर जी बताएंगे अगला पार्टिसिपेंट का नाम सोनी क्या बात है सोनी जी जल्दी आ जाइए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सोनी कस्तूरी हमारे बीच में आ रही है और बहुत ही अच्छा गीत भक्ति गीत गाते हैं

आइए आगे बढ़ते हैं राहुल एक बार राहुल जोरदार राहुल क्या बनना चाहते हैं आप? सिंगर। अच्छा? इधर सब लोग बैठे हैं इनसे कभी पूछ लेना और उधर बड़े साहब बैठे हैं आपको मलिक। है। उनसे भी बात कर लेना कि सिंगर बनने के लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ता है क्या मुझे लगता है अभी से मेहनत शुरू किया दाड़ी बना लिया <laughs>

बल बल जाऊं अपने पिया को

duniya sare

बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। अच्छे जाए और आगे बढ़ते हैं। संगीत और साधना का बहुत ही सुंदर मिलन है दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है और जब ये प्रोग्राम में शुरू कर रहा था तो हमारे यशवंत पाटिल जी से मेरी बातें चली तो बोला ठीक है करो

और सहयोग मिलता है तो और अच्छा है और मुंबई में गायत्री दीदी के यहाँ एक प्रोग्राम किया था गायत्री दीदी ने कहा संगीत तो ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ा अंग है बने आप नहीं देख रहे क्या कोई भी प्रोग्राम हो बिना संगीत के शुरू नहीं होता तो जहाँ म्यूजिक है वहां पर साधना भी बहुत अच्छा होता है और ये सुंदर संगम है राहुल के बाद आर के बाद क्या शब्द आता है इंग्लिश में

यस, yes. यस yes, ना यस yes, संगीत से जुड़ा है यस yes, साधना से जुड़ा हुआ है यस yes, सुनंदा दीदी से जुड़ा हुआ है यस yes, शोभा दीदी से जुड़ा हुआ है और आखिरी में लास्ट पार्टिसिपेंट को मैं जो बुलाने वाला हूं वो भी यस yes से जुड़ा हुआ है संजना हमारे बीच आएगी संजना बहुत बहुत स्वागत है आपका अरे बाजू वाले को भूल जाते <laughs>

चलिए बहुत अच्छी बात है लास्ट बट नॉट की बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस हम लोग अभी और सुनने वाले हैं। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर डांस भी है कृष्णा रंग जो हम लोग देखने वाले हैं।

बहुत ही प्यारा भक्ति गीत, गीत आपने सुनाया है और मुझे लगता है है संगीता के बाद एक बहुत लंबा लिस्ट वाला कागज लिखा प्रोग्राम होगा और जिन जिन गेस्ट के मैं नाम अनाउंस कर दी जाऊंगी उनसे रिक्वेस्ट है की आप लोग सभी ऊपर आते जाएंगे महेश दादा और जी

राहुल आवारे जी जैसे जैसे नाम बुला रहे हैं आप आते जाइए राहुल आवारे जी ओम व्यास जी महेश शर्मा जी सौरभ नावंदे जी सौरभ नावंदे जी मिस्टर भोंग गौतम जी गौतम भोंग मिस्टर अभय कोटकर सुनंदा बहन जी करुणा बहन जी सुमन बहन जी हैं शोभा बहन जी

राजेंद्र भाई जी संजय भाई जी मिसर नितिन लोनारी जी सुशीला व्यास जी मिसिस शिल्पा कोटकर मिसेस अंजलि मालकर मिसेस सविता रामदास सावले मिसेस अर्चना रानी मिसेस चंचल महाजन चंचल महाजन मिसेस स्वाति रामदेव

स्वाति जी नहीं आए क्या वनीता जी वनीता वनिता जी अश्विनी गोखले मिसेस अश्विनी गोखले अतुल परदेसी जी अतुल परदेसीगर सागर सागर गोवली जी नगर सेवक जो पधारे हमारे बीच पौलोमी मुखर्जी मिस अनामिका

गीता कटमोरे जी रोहित रोहित भाई जी योगेश गावले जी पंडित गावली सागर सेठ गावली राहुल सेठ गावले जगदाले सर जगदाले सर श्री राम प्राथमिक स्कूल के गायकवाड़ सर गायकवाड़ सर रानी सर

सर, जल्दी आ जाइए आप। निकम आपको? निकम सर मनीषा महाजुन मनीषा निकम मैडम जी निकम मैडम निकम मैडम मनीषा महाजुन जी मनीषा जी राजेश भाई जी राजेश भाई यशवंत भाई यशवंत भाई शंकर भाई जी शंकर भाई नवनाथ भाई जी नवनाथ भाई सौरभ

सौरभ भाई जी सैफे सेफ से, से फिट क्लब के ओनर पॉश बेन जी।, जी आ जाइए कामले सर जी कामले सर प्रीतम प्रकाश प्रीतम प्रकाश जी प्रीतम प्रकाश स्कूल के प्रिंसिपल चीजा माता स्कूल से कोई आए चीजा माता स्कूल

जीजा माता। माता से मैडम मैडम आई है, आ जाइए। स्कूल। अमित कार्यक्रम आज के लिए बस इतना ही कल अगला भाग आप सुनेंगे और जिसमे बच्चों को जो है रेडियो वॉइस ऑफ पिंपरी चिंचवड़े मिला है कौन विनर है सीनियर एंड जूनियर ग्रुप में रनर अप कौन है ये सारी बातें आपको पता चलेगा

तो चलिए कल तक वेट करेंगे आज के लिए बस इतना ही आप सुना है रेडियो जोमत 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कर आते रहो